सरह जर जयमन जय, पुर सुधार वरण हो रुबर विमलय जो दायक फल चार जय राम चंद्र की जय हनुमान की सब संत न की जय <स्थिया> दुआ संख्या एक सौ बारह के बाद तदपिश सोई।, तद सोई कहत सुनत सब करहित कर जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र भवन समाना नैनन संत दर्श नही देखा लोचन मोर पंख कर लेखा सिर कटु तुम्बरी समतूला तीन नमति हरि गुरु पद गुरुपदमूला जिन हरि भगत हृदय आनी जीवत सब समान तेई प्राणी जो नहीं करई राम गुन गाना जो नहीं राम गाना जीह सुधा दुर जीह समाना जी है समाना पुलिस कठोर निठुर सोई छाती सुन सुनहर चरित न जोहर साती गिरिजा सुनऊ रामि कैलीला सुरहित धनुज विमोहन शीला रामकथा सुर धेनु सम देवत सब सुखदानी सत समाज देवत सब सब, समाज सुर लोक सब को न सुनस जी जानी को न सुनस जान किया रामचंद्र की सुत हनुमान की है। अभी स्मरण करें शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं तो पहले पार्वती जी की प्रशंसा करते हैं कि तुमको तो किसी प्रकार का शोक इत्यादि नहीं है लोक कल्याण के लिए तुमने ये कथा पूछी है इससे यह भी ज्ञात होता है कि जो ये भगवान की कथा चलती रहती है इसके ये दो उद्देश्य कम से कम हो सकते हैं एक तो व्यक्ति का अपना स्वयं दुख शोक अज्ञान जिसके निवारण के लिए वो कथा सुने और कथा कही जाए और एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि लोक कल्याण की इच्छा लोक कल्याण के लिए भी कथा होती है ये बात वहां से गीता में जहां निष्काम कर्मयोग की बात भगवान कहते हैं तो कहते हैं देखो निष्काम कर्मयोग दो उद्देश्य से हो सकता है एक तो अगर तो किसी व्यक्ति को अपना चित्त शुद्ध करना है तो उसकी सिद्धि के लिए निष्काम कर्मयोग करना चाहिए और यदि वो निष्काम करते हुए चित्र शुद्ध हो गया और चित्त शुद्ध के द्वारा परमात्मा की भी प्राप्ति हो गई पूर्णता का अनुभव हो गया तृप्त हो गया आनंद में स्थिति है तो आप क्या करना चाहिए तो भगवान कहते हैं अब भी निष्काम कर्म करना चाहिए अब क्यों करना चाहिए लोक कल्याण के लिए लोक कल्याण फिर भी प्रयोजन अंतिम प्रयोजन रह जाता है लोक कल्याण के लिए कार्य यदि अपने लिए न भी हो आवश्यकता तो लोक संग्रह के लिए लोक कल्याण के लिए करना चाहिए ये भगवान की कथा जो भी उसी प्रकार से एक साधन है जैसे निष्काम कर्म योग साधन है तैसे ये भक्तिपूर्ण भगवान की कथा जो है ये भी एक साधन है जब तक व्यक्ति के चित्त शुद्ध न हो अज्ञान न मिटे तब तक तो उसे अपने लिए कथा सुननी चाहिए अपने लिए कथा कहनी चाहिए यदि उसका चित्र शुद्ध हो जाए भगवत प्राप्त हो जाए भंट्टी प्राप्त हो जाए तो आप क्यों कथा कहे क्यों सुने लोक कल्याण के लिए तो यहाँ ये शंकर जी कहते हैं कि पार्वती जी की ये कथा जो है ये है जो पूछ रहे प्रश्न कर रहे हैं लोक कल्याण के लिए है क्योंकि उन्हें स्वप्न में भी न शोक है न मोह है मैं कहीं भ्रम है मैं कहीं कुछ है कोई समस्या उनकी अपनी नहीं है फिर क्यों कथा पूछ रहे सुन रही है लोक कल्याण के लेकर अब कहते हैं ये है तदप ये शंका की नो सोई यद्यप तुमको शोक मो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी तुमने ये प्रश्न किया शंका उत्पन्न की कि भगवान राम क्या है सबुण निर्गुण रूप क्या है कैसे अवतार लिया तो कहा तो समत सबका इसका कहने सुनने से सबका हित होता है मैंने जिनको कि अभी चित्र शुद्ध नहीं हुई है वो भी कहेंगे भगवान की कथा तो चित्र शुद्ध हो जाएगा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी जो कथा सुनने वाले हैं अगर वो भी इसको सावधानी पूर्वक कथा सुनेंगे इसमें प्रेम मान करके रति मान करके कथा को सुनेंगे तो उनका भी अज्ञान दूर हो जाएगा उनकी <के> सुहाव संस्कार बदल जाएंगे उनकी वासनाएं बदल जाएंगे चित्त शुद्ध हो जाएगा परमात्मा भाव आ जाएगा इसलिए भगवान की कथा उनको भी सुननी चाहिए और जिन हरी कथा सुनी नहीं काना अब ये देखो ये कहते हैं कि जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी श्रवण रंध्री अवन समाना उनके कान क्या हैं सांप के बिल हैं अब ऐसे करके बात करते हैं माने ऐसे एक प्रकार से निंदा करते हैं कहते हैं देखो जो भगवान की कथा नहीं सुनते वो निंदनीय व्यक्ति है मैंने अध्यात्म का जो उल्लंघन करके उसकी उपेक्षा करके मेरा भौतिक जीवन ही जी रहे हैं और परमात्मा की भी निंदा कर देते हैं उसका भी त्याग कर देते हैं और वो अपने समझ लेते हैं संसारी सब कुछ है समाजी सब कुछ है अपने भौतिक जीवन ही सब कुछ है ऐसे लोगों की निंदा करते हैं साथ कहते वो हैं वो लोग अज्ञान है ना समझ है इस प्रकार से और अपना हठध धर्मी इस प्रकार से करते हैं उनको इसके माने भगवान की कथा सुननी चाहिए कानों की सार्थकता इसी में है कि भगवान की कथा सुने उनका सदुपयोग कानों का यही है कि बार बार भगवान का नाम भगवान की कथा भगवान की महिमा इसको सुने बाल्मीक जी भी आगे चलकर के देखते हैं यही कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हार सुभग सरनाना भरा ही निरंतर हो ही न पूरे जिनके उ तुम कहू ग्रह जिनके कान समुद्र के समान है और निरा निरंतर कथा सुनते ही रहते हैं और सुनते सुनते कभी भरते नहीं जैसे समुद्र कभी नदियों के जल से कभी भरते नहीं ऐसी जिनके की कान कथा बराबर सुनते रहते हैं लेकिन कभी अगाते नहीं।, <स निणासितितितिति> नहीं सुनते ही रहते हैं ऐसे जो जिनके है समुद्र के समान जिनके कान है उनके हृदय में तुम बास करो फिर भगवान उनके हृदय में बास करते हैं जब भगवान हृदय में आते हैं तो फिर सारे दुख दूर हो जाते हैं भय चिंताएं क्लेश दूर हो जाते हैं संसार की समस्याएं मिट जाती हैं। इसलिए जीवन का सही रास्ता ये है कि निरंतर भगवान की कथा सुने उत्तरकांड में कहते हैं सब काम छोड़ करके भगवान की कथा सुने माने बहुत जरूरी जरूरी काम किसी को व्यक्ति को लेकिन जरूरी क्या काम होगा संसारी को काम होगा <coughs> तो कहते हैं उन संसारी कामों के महत्व को छोड़ करके भगवान की कथा को तो सुनो वो ज्यादा महत्वपूर्ण काम है <coughs> कभी कभी कुछ लोग भगवान की कथा सुनते भी हैं साधना भी अध्यात्मिक करता हैं करते हैं लेकिन कब जब संसारी काम से फुर्सत मिले तो करे माने ये भगवान की कथा का स्थान दूसरा प्रथम स्थान लौकिक कार्यों का वो पहले होने चाहिए आज का समय बचे तो चलो भगवान का नाम ले लो। ये तो फुर्सत का काम है ऐसे नहीं है पहले काम भगवान का नाम पहले भगवान की कथा पहले दुनिया के काम बाद जब समय बचे भगवान की कथा सुनते नाम जपते तो क्या चलो भाई कुछ लौकिक कार्य भी कर ले। देख लो भाई कहीं कोई काम सुन काम रह जाओ इस प्रकार से विचार है तो कहते हैं जिन हरी कथा सुनी नहीं काना जिन्होंने भगवान की कथा कानों से नहीं सुनी उनके कान रंध माने कान कान के छेद रंध्रवन छेद कहते हैं अवन अने सर्प भवन माने घर रहने का बिल उसका उसके सर्पों के रहने का स्थान है सर्प रहते हैं। अब सर्प के रहने की सार्थकता वहां अर्थ कैसे लगता है कि भाई कथा नहीं सुना तो अपने कान तो कान ठीक हैं सांप कैसे घुस जाएगा उसमें तो कहते हैं कान में सांप इसलिए घुस जाता है कि फिर वो उस कथा कान से फिर संसार की निंदा दोष दुर्गुण और जो जो नहीं सुनने योग्य बातें हैं फिर वो बातें उसके कान में घुसेंगी और जब वे कान में बातें घुसेंगी तो वो सब कैसी है वे सर्व के समान है और कान में घुस करके फिर उसके अंदर हृदय में विष फैलायेंगे कुल बुलाएंगे फिर सांप हृदय में पहुंच करके और जी व्याकुल होगा और घोड़ाएगा हाय हाय करेगा लेकिन उसे पता नहीं कि उसने का उसके कान में से सांप घुस गये इसलिए व्यक्ति को सावधान होकर के सांपों से बचे कानों के सांपों का बिल न बना <coughs> मैंने लौकिक बातों को न सुने निन्दा स्तुति संसार की भलाई बुराई दोष दुर्गुण उनको अपने कानों में स्थान न दे कानों में उंगली लगा ले तो ये नहीं सब सुनते हम अपने कानों में बिच्छू नहीं घुसेरना चाहते दो रखो सुनाओ तो भगवान की कथा सुनाओ आवे ठीक है भगवान की कथा सुने तो वो गंगा नदी की तरह पवित्र है हृदय में जाएगी चित्र को शुद्ध शांत करेगी प्रसन्नता प्रदान करेगी ये सिद्धांत से लिए कथा सुनो कथा के माने कहानी मात्र नहीं है कथा के माने भगवान की महिमा सुनो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है नादी अनंत है सारी जगत करे चलता है सब प्राणियों के हृदय में बास करता है ये सब भगवान की कथा ही है जो जो भगवान के संबंध में चर्चा होती है वो सब भगवान की कथा है भगवान के स्वरूप का वर्णन हो भगवान के गुणों का वर्णन हो भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन हो भगवान के माधुरी का वर्णन हो भगवान की लीलाओं का वर्णन हो सब भगवान की कथा है इसलिए जो कुछ सुने तो भगवान की कथा तो सुने बाकी सब न सुने देखो रामचरितमानस में हजारों इस प्रकार की लाखों इस प्रकार के मणियों के समान मोतियों के समान उक्तियां हैं एक बात भी कोई व्यक्ति मान ले तो उसके जीवन का उद्धार हो जाए उद्वार माने सब दुखों से छुटकारा हो जाए एक व्यक्ति इसी प्रकार का इसका उदाहरण जो ये चौपाई बोली उसने केवल इसी चौपाई को अपने जो है वो एक प्रकार से ब्रह्म वाप के मान लिया और बस उसी को जीवन में अपनाया उसके सामने कोई आकर के गांव घर की बातें करे ये उसने ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया तो वो मुंह खेर ले और ज्यादा देर बातें करें तो उठ करके चला जाए नहीं? वो कानों से इन लोगों की सबकी बातें निंदा की बातें कानों से सुनेंगे और निंदा और स्तुति सापेक्ष है अगर किसी की स्तुति भी करो तो एक की स्तुति करो तो दूसरी की निंदा हो जाती है ये कोई व्यक्ति न कहे कि आप पढ़े लिखे नहीं हो मूर्ख न बोले ये कहे यारे साहब अमुक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है बड़ा विद्वान है उसकी प्रशंसा करेंगे इसके माने जिसे प्रशंसा कर रहे हैं उसका अर्थ क्या हुआ है हा? कि तुम कुछ नहीं पढ़े लिखो तो बिल्कुल बिल्कुल सुनने वाले व्यक्ति को ग्लानी होती है दूसरे की निंदा सुनकर के भी व्यक्ति के को हानि होती है दूसरे की प्रशंसा सन करके भी हानि होती है तो निंदा स्तुत्व तो तो किसी की ना करे अगर प्रशंसा करे तो भगवान की करे भगवान की प्रशंसा करेगा तो व्यक्ति को अपने अंदर जो है हीनता नहीं लगेगी <coughs> भगवान की प्रशंसा से व्यक्ति अपने आप को ही नहीं समझता क्योंकि धीरे धीरे उसे ये भी पता चल जाता है परमात्मा तो अपने ही स्वरूप है अपनी हृदय में बात करने वाला है परमात्मा कोई हमसे भिन्न थोड़ी है अगर परमात्मा की प्रशंसा हो रही है तो प्रकारांतर से हमारी ही प्रशंसा हो रही है उसको बुरा नहीं लगेगा ले <coughs> लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ करके दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करने लगो तो बस उसे प्रशंसा से भी उसकी व्यक्ति की आ जाती इसलिए है इसलिए व्यवहार में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है शास्त्र कहते हैं कि व्यवहारिक जीवन अपने आप को संभालो बनाओ तो जिस व्यक्ति की बात कह रहे थे तो वो किसी की निंदा सुनता ही नहीं और उससे वो कहे हा मैं हाँ मिलावे उसकी निंदा वो करे उसकी तो बात ही दूर बहुत की बात वो तो कभी कर ही नहीं सकता किसी अब लोग जब इस प्रकार का देखे उसको कि भाई ये किसी की निंदा सुनता नहीं किसी की निंदा करता नहीं तो कुछ लोग ऐसे साहसी दुस्साहसी को कि उसकी भी निंदा करने लगे अरे कहा साहब वो क्या उसको तो सब सबदान बाईस फेरी अरे साहब उसको तो कहीं किसी के भरा बुरा समझ भी नहीं आता अरे साहब देखो तो काम इतना इतना सब बुरा उनको कुछ मतलब है नहीं अरे साहब उनको तो कुछ मतलब नहीं इस प्रकार से जो उनकी जो है वो अनेक प्रकार से आलोचना उनकी अरे वो तो बुद्धू हैं बिल्कुल अरे वो तो समझते ही नहीं उनकी दकल काम ही नहीं करती ऐसा करके जाना क्या क्या बात उनकी जो उन्हीं की निंदा कर तो उन्होंने अपनी निंदा मंजूर कर दी करते रहो निंदा, लेकिन उन्होंने कभी उनका साथ उनकी निंदा करने के लिए अन्य लोगों को कभी साथ नहीं किया बस इतने ही कारण से केवल इसी एकमात्र साधना मात्र से ही एह, उनका जो वो एह, चित्त शांत हो गया शुद्ध हो गया साधु स्वभाव के प्राप्त हो गए उनको महानता इतनी मात्र से प्राप्त हो गई भगवान की कृपा भी खूब उनको प्राप्त हुई प्रसन्न रहे आनंदित रहे और उन्होंने अपने अनुभव से जीवन से बताया कि भाई हम तो केवल एक बात इस जानते हैं कि अगर कोई चर्चा करे तो भगवान की चर्चा करे उनकी गाथा सुनावे तो, तो हम सुन लेते हैं बाकी हम लो, लोक निंदा में हम नहीं पढ़ते सुनते नहीं इतनी मात्र से हमारा चित्त शांत रहता है और हम प्रसन्न रहते हैं तो देखो ये अनुभवी लोगों के इनमें जिस प्रकार से रामचरित मानस जो कहा ये नहीं कि लिखी जाने वाली पंक्तियां हैं ये तो कविता है तो लिख दी तुलसीदास ने इसको हमसे क्या मतलब ऐसे नहीं है ये ये अपने जीवन की शिक्षा के लिए है इनको सीखे अपने जीवन में धारण करे इसलिए कहते हैं ये कहना चाहिए भगवान शंकर जी का ये उपदेश शंकर जी ने जब उपदेश शुरू किया तो सबसे पहला उपदेश क्या दिया अब देखो अभी तक तो यहाँ पार्वती जी की प्रशंसा की तदपे शंका की इन सोई काश सब करित हुई अब शंकर जी जो है उपदेश शुरू करते हैं कथा शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि भाई कान अपने जो है वो हो साप का बिल जो है कानों का पहले सफाई कराओ उसमें सांपो को मत घुसने दो उसमें भगवान की कथा लाओ पहले इतना आचरण सीखो इतनी बात पहले आ गई फिर कहते हैं नयन संत दर्शन नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा जैसे कान है कानों की सार्थकता भगवान की कथा सुनने में है किसी की निंदा सुनने में नहीं इसी प्रकार से आंखों के जो है वो हो आखों की सार्थकता किस में है संतों का दर्शन करने में नयनन संत दर्शन नहीं देखा आंखों से संतों के दर्शन ही के तो उनकी आंखें कैसी हैं? लोचन मोर पंख कर लेखा उनकी आंखें आंखें नहीं है मोर के पंखे में एक आंख जैसी बनी होती है बस वो बनावटी नकली आंख है उस समय तुलसीदास जी जब भी रामायण लिखी तब नकली आंखें नहीं बनती थी पत्थर की बाद में बनने लगी उस समय नहीं बनती थी नहीं तो वो कह देते कि भाई आंखें की आ तुम्हारी पत्थर की आंख है दिखाई नहीं देता तुमको तो आंखें लगाए पत्थर के लेकिन पत्थरिया बनती नहीं थी तो उन्हें उदाहरण ढूंढने मिला तो कहाँ मिला एक आंख जैसा मोर के पंखे में जो आंख जैसी बनी होती मोर के पंखे जैसी आ गो में कभी कभी लोगों को एक उदाहरण और मिल गया कब से जिससे वो पहले तो मिर्जाई पहनी जाती थी तो उसमें गाट लगा ली जाती थी एक होता था बटन नहीं चलते थे बाद में बटन चल गए कोट के बटन नर्थ के बटन तो कहने लगे की भाई आंखे क्या है तुम्हारी तो बटन है बटन की मेरे आंखें बटन जैसी तो लगती तो है गोल गोल लेकिन दिखाई दिखाई बटन को कोई दिखाई थोड़े देता है ऐसी आंखें बटन के समान तो चाहे पत्थर की आंखें समझो चाहे बटन समझो चाहे मोरपंख समझो इस प्रकार की आंखें हैं अगर संतों का दर्शन नहीं देखे तो संसार को तुम कितनी देखो <coughs> दुनिया भर की बातें कितनी आप देखते रहो <coughs> कितने लोगों को आप देखते रहो कितने देश देशांतरों का भ्रमण करते रहो तो आंखों की सार्थकता वहां नहीं आंखों की सार्थकता तब है जब संतों को दर्शन करो संतों के दर्शन के माने ये है कि उनको देखोगे तो उनके जीवन का स्वरूप समझ में आ आगेगा कि किस प्रकार से रहते हैं लेकिन कभी कभी संसारी लोग संतों को गुड फॉर नथिंग मानते अरे संत क्या होता है वो तो बेकार का आदमी जिससे कुछ नहीं बन पड़ता जिससे कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल पुरुषार्थहीन अकर्मण्य व्यक्ति है उसी का नाम संत है कुछ करते डरते नहीं बनता ऐसे करके संत की भी निंदा कर देंगे, तो वो संत की महिमा को नहीं समझते संत की महिमा को समझे तो संत के माने हैं जो सत जो सत को समझने वाला है और सत में स्थित है सत में पारंगत है वो संत है सत से बना संत जो मिथ्यात्व से दूर और सत में ही स्थित है उसका नाम संत है अधिकांश लोग तो मिथ्या जगत के प्रपंच जाल में विषयों में भोगों में उन्हीं में लिप्त पड़े हुए हैं और वो समझते हैं कि बड़े पुरुषार्थी हैं बड़े विषय भोगों में लिप्त हैं बड़ा लाभ हो रहा है लेकिन वो सभ व्य संत के पास कुछ भी न हो किंतु सत में स्थित है तो सत्य सब, तो सब कुछ है मिथ्या क्या होता है सत्य है तो भी सब कुछ हुआ और उसी में तो सब कुछ उसे प्राप्त है ऐसे संत के दर्शन करें तो संत को देखेंगे सत में स्थित है तो अपने संतुष्ट है आनंद है प्रसन्न है निर्भय दुनिया में ये लक्षण कहीं दिखाई नहीं देते जो बड़े मूल्यवान है वो संत में ही दिखाई देते हैं संतों की वर्णन कुछ कर चुके हैं तुलसीदास जी और कुछ आगे अध्याय में और भी आएगा वहां पे देखेंगे संत अपने आप में संतुष्ट है आनंदित है और वो केवल लोक कल्याण के कार्य में लगे रहते हैं और उसके लिए तकलीफ उठाने तक को तैयार रहते हैं लोकारी के लिए उनको संत कहते हैं हैं तो कहते हैं, संत दर्शन ही देखा लोचन मोर कट और सिर, सिर को देते हैं जैन नमत हरि गुरु पद मूला जे हरि के भगवान के चरणों में और गुरु के चरणों में प्रणाम नहीं करते है उनके सिर कैसे हैं हम श्रंता खड़े घूमते है ऐसे करके है? तो उनके सिर कैसे हैं? है तेसर कट, सम, है। कट तुम्बर समतुल्य समुला मैंने समतुल्युम्बर तुम तुम्बर मैंने तु, लौकी का एक गोल गोल इस प्रकार का होता है बना ली जाती है तो तुम भी गोल गोल तुम्हें सिर ऐसी दिखाई देती है।, है और वो भी कट तुम्बरी कटु मने कड़वी तुम भी माने वो हो तुम भी माने वो भी जिसका साग बन सके वो नहीं किसी काम का नहीं कड़ुआ कड़वी तुंबी भी होती होंगे तो कहते हैं उनके सिर कड़वी तुम्बी की तरह से माने किसी काम के में बिल्कुल बेकार धोधा मिट्टी के बिल्कुल ऐसे करके सिर कट तुम वर्ग ऐसे उनकी तुमरी के समान के सिर है जिन न मत गुरु पद मूला जे भगवान के चरणों में अपना प्रणाम नहीं करते झुकाते जो गुरु के चरणों में प्रणाम नहीं करते उनकी स्थिति है मैंने ये सब करना चाहिए ये सब अभ्यास करना चाहिए सीखना चाहिए भगवान की कथा में आगे सुननी है भगवान की कथा और शिक्षा सीखनी है अध्यात्म विद्या सीखनी है तो ये प्रारंभिक सूत्र है सबसे पहले व्यक्ति इन सबका अभ्यास डाले अपने जीवन में ये सब करे। संतों के दर्शन करे भगवान के चरणों में प्रणाम करे भगवान की कथा सुनने में रुचि रखे ये सब पहले उसके अंदर होना चाहिए फिर कहते हैं जिन हर भगत हृदय नहीं जीवत सब समानते प्राणी और जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई वो भी जिंदा रहते हुए मरे के बराबर है जीवित मैंने चलते फिरता था सही तो चल फिर रहा है इसलिए वो अपने आप को जीवित समझेंगे और दूसरे लोग भी कहेंगे भाई अभी वो जीवित है कि मर गए नहीं जीवित है तो हैं तो जीवित लेकिन है कैसे सब समान है मुर्दे के समान सब तो मैंने मुर्दे, मुर्दे के समान जी रहे हैं उनके जीवन में कोई सार नहीं तत्व तो नहीं क्योंकि भक्ति है ही नहीं <kleskate> जीवन का जीवन जीवंत तो जो है वो हो वो भक्ति है परमात्मा का ज्ञान है भक्ति है अध्यात्म विद्या है परमार्थ है वो अगर हृदय में है तो तो जीवन जीवन है नहीं तो जीवन व्यर्थ है जिन हर भगत हृदय नहीं आनी जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई मैंने जिन्होंने भगवान की भक्ति का आदर नहीं किया और अपने हृदय में जिस भक्ति का धारण नहीं किया वो जीवित ही मरण तुल्य है और जो नहीं करे राम गुण गाना और कहते हैं जो अब जीव की बात आती है जीव का भी सदुपयोग होना चाहिए तो कहते हैं उनकी जीव ये भगवान का गुणगान नहीं करते उनकी जीव कैसी है जी है सो दादुर जी है समाना उनकी जीव कैसी है दादुर की जीव के समान है दादुर के माने मेढक टर्र टर्र मेढक की आवाज कैसी मेढक टर्र टर्र करता बस टर्र टर्र करो भगवान की कथा बोलो नहीं ट्र टर्र करो तो क्या कोई जीव है जीव का सदुपयोग हो कि भगवान की बात हो भगवान की कथा बोलो भगवान का गुणगान करो राम नाम बोलो तब तो ठीक है जीव का सदुपयोग हो रहा जो नहीं करे राम गुण गाना जी सुदुर जी समाना और कुलिस कठोर निठुर सु कहते उसकी छाती उसका हृदय वज्र के समान कठोर है कुलिसन बज्र कुलिस कठोर वज्र के समान कठोर उनकी छाती है की सुन ने जो हर साथी जब भगवान की कथा आवे भगवान के महिमा गुणगान गाये जाए तो अब व्यक्ति के हृदय में प्रसन्न कही ना हो लगे के खिजूर की बातें कर रहे हैं देखो दुनिया में सब प्रकार के उदाहरण है एक बार ऐसे भी की भगवान की कथा ऐसे होती है भगवान की कथा सुनने के लिए एक सज्जन कभी कभी देखने में आमे कि यहाँ क्या हो रहा है कथा सुनने को नहीं <coughs> यहाँ की बात नहीं है शहर की बात है वहाँ की तो उस शहर में अपने निकले कहीं घूमने उमने जाए तो निकल पड़े देखें यहाँ क्या हो रहा है <coughs> तो देखे यहाँ तो कहीं उपनिषदों की व्याख्या चल रही है कहीं गीता की चर्चा चल रही है तो उसमें <coughs> उसके गंभीर सिद्धांतों की चर्चा हो रही विचार हो रहा है तो वो आकर के सुने तो मुस्कराये है किस बात में कि देखो इन लोगों का पागलपन कैसी हटाए सटाए बेकार की बात करते हैं अरे इतना समय लगाएं कोई काम करें तो चार पैसे आवे महा बेवकूफ समझते हैं लोगों को जो भगवान की कथा सुनते हैं और उसकी चर्चा करते हैं अजीब जीव दुनिया है कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि कल्पना की बातें नहीं संसार में ऐसा है पुलिस कठोर ने निठर हुई छाती कहते उनके छाती है वग्र है उनके हृदय में भगवान का प्रेम कहीं नहीं भगवान की कथा सुन करके प्रसन्नता होती नहीं उसका महत्व तो समझे नहीं आता गिरिजा सुनू राम कह लीला इसलिए ये तो सब इसने उदाहरण दे दिए प्रसंग बस बातें आ गईं वैसे कथा की बात थी जिन्हें हरी कथा सुनी नहीं काना और फिर कुलिस कठोर जो सुन हरी चरित्र जो हर साती मुख बाधे तो उपक्रम यहां से था जिन हरि कथा सुने नहीं कहा भगवान की महिमा सुना रहे थे उसकी महिमा अंत में भी बोल दिया जो सुन हरि चरित्र ने जो हर साथी भगवान का चरित्र सुन करके जिनका हृदय प्रसन्न नहीं होता तो ये फिर खुब हो गया उस बात का तो कहते हैं कि बस अब इसके बाद सुनो गिरजा सुनो राम के लीला इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं उनके चरित्र है वो हम तुमको सुनाते हैं तुम सुनो और सूरज अब देखो इस कथा में एक विशेषता ये है कि भाई कि कुछ लोगों को ये कथा अच्छी लगती है कुछ को नहीं लगती है कुछ लोग कथा प्रेम पूर्वक सुनते हैं कुछ नहीं सुनते हैं ऐसा क्यों है कि देखो कथा के दो प्रकार के प्रभाव होते हैं एक सुरहित और धनुज विमोहन शिला ये कथा जो सतगुणी व्यक्ति हैं उनका तो हित कल्याण कर करने वाली है ये कथा उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न करती है उनके हृदय में आनंद का संचार करती है उनके जीवन को उल्लास में आनंद में इस प्रकार का बनाती है लेकिन जिनके रजोगुणी स्वभाव है तमोगुणी स्वभाव है वो कथाएं सुनकर के विमोह में पड़ते हैं। मोह में तो पहले ही थे भगवान की कथा सुनकर के मोह उनका और बढ़ता है मोह और बढ़ने का एक उदाहरण जैसे ये कि सती ने जैसे देखा कि भगवान राम जो है सीता के वियोग में रोते हुए घूम रहे हैं तो सती को मोह हो गया सती को तो, तो मुंह हो गया संसारी व्यक्ति इसी प्रकार से सुने कि सीता जी का हरण हो गया तो भगवान राम उनके वियोग में जैसे संसारी व्यक्ति होते हैं इस प्रकार से रोते मिलते हुए बल में घूम रहे थे सीता जी को ढूंढते हुए तो संसारी व्यक्ति क्या कहेंगे क्या हम रोते हैं तो कौन खास बात जब भगवान तक रोते हैं हम तो रोएंगे हम तो मनुष्य साधारण मनुष्य मैंने अभी ये कैसा हो गया मोह बढ़ गया उनका, उनका रोना सार्थक हो गया मैंने को बेव सिद्ध हो गया की उनका रोना बहुत ठीक है ऐसी अर्था लगा तो बुद्धि किधर जाती है किधर किस प्रकार से बात कार्य करती है नहीं ये उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता तो ये धनुष के माने तात्पर्य रोगी स्वभाव के व्यक्ति है जो भौतिक लोग हैं जिनको की अध्यात्म रुचि नहीं है वो इस अध्यात्म को और भगवान की कथा को अन्यथा लेते हैं उसका तात्पर्य इस प्रकार का है जो कार्य करने वाली भगवान की कथा उसको उस भाव में लेकर के दूसरे प्रकार लेंगे कुछ लोग ये समझते हैं ये कथा तो उन लोगों के लिए है जिनके के आगे पीछे कोई नहीं बेकार के इनका समय जीवन है कहीं उनको का समय काटने का कोई टाइम नहीं है तो बिचारे भगवान की कथा में अपने टाइम काटते हैं बिचारे और वे लोग तो बहुत धन्य है जिन लोगों को तमाम संसार के तमाम परिवार बड़ा भारी धन सम्पत्ति बहुत वे लोग तो धन्य है बेचारे वे लोग जिनके ऐसे कोई नहीं है वो ये कथा कथा सुनते सुनाते हैं साधना बाधना करते हैं। क्या करें बिचारे ऐसा नहीं है ये संसार में भ्रांति ही फैली हुई सब शास्त्र इस भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं सारे संत लोग इन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं लेकिन भ्रांतियों को दूर करने वाले एक दो दस और उनको भ्रांतियों को फैलाने वाले दस हजार तो क्या करोगे कहां तक घंति दूर होगी वो तो फैलती जाएगी फैलती जाएगी बढ़ती जाएगी अब वो कह भी देंगे क्या रहे आप भले ही कुछ भी कहते रहो लेकिन कौन सुनता है आपकी ऐसे भक्ति के जो व्यक्ति हो उनका तो कम से कम हित कल्याण हो उनको तो मार्ग मिले जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं, मान लो भक्ति के ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं तो उनको तो दृढ़ता प्राप्त हो उनको तो कम से कम लगे कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और इससे इस मार्ग पर चलने से हमारा कल्याण ही होगा अभी नहीं तो आगे नहीं आगे पीछे कभी ना कभी होगा उनको तो दृढ़ रहना चाहिए अपने बात राम कथा सुर सम सेवत सब दुख दान सब सुखदानी कहते भगवान की कथा कामधेनु के समान है सुरधेनु को माने कामधेनु के समान है और सेवत सब सुखदानी उसकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। भगवान की कथाई कामधेनु है जैसे भगवान शंकर जी है उनको भी कल्प कहा कामधेनु कहा इस प्रकार से अब जहाँ कथा जय है होने के लिए कामधेनु समान है भगवान शंकर जी पुंग शब्द प्रयोग होने के कारण से कल्प वृक्ष के समान है कल्प वृक्ष के नीचे भी पास करे तो उसको जो चाहे सब उसको प्राप्त हो जाए दरिद्रता दूर हो जाए ऐसी कामधेन जिसके पास हो उससे जो मांगो सब उसको प्राप्त हो जाए इसलिए कथा कामधेन के समान है और भगवान शंकर जी कल्प वृक्ष के समान है माने इसमें सब प्राप्त सब प्राप्त होने के माने व्यक्ति <गेगा> जो सुख चाहता है संतोष चाहता है धैर्य चाहता है मुक्ति चाहता है प्रसन्नता चाहता है उल्लास चाहता है आदर सत्कार चाहता है कुछ भी चाहता है उस प्रकार का जीवन में वो सब कसब भगवान की कथा से उसे प्राप्त होगा लेकिन सेवक इस कथा का सेवा करो इसके सेवन करो माने बार, -बार कथा सुनो बार बार कथा सुनाओ बराबर कथा में लगी रहो इस कथा को समझने की कोशिश करो अभ्यास करो इस कथा का इस प्रकार से करते करते फिर उसका व्यक्ति का कल्याण हो माने एक प्रकार की यह औषधि है कथा जैसे दवा का सेवन किया जाता है सब जानते हैं कि जैसे डॉक्टर वैद्य क्या कहते हैं भाई इस दवा का सेवन करो तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा इसी प्रकार से भाव रोग जो व्यक्ति के साथ में लगा हुआ है जन मृत्यु का चक्र दुख परेशानियां चिंताएं ये सब जो लगे हुए ये रोग हैं सब इन रोगों का दवा क्या है इलाज क्या है ये भगवान की कथा भगवान की कथा निरंतर सुनो बरसों बरसों सुनते रहो लगातार उसको सुनो पढ़ते रहो सुनते रहो सुनाते रहो इसी का अभ्यास करते रहो तो कहते हैं उसके कारण से क्या होगा कि बस उसके सारे जो है समस्याएं रोग भाव रोग दूर हो जाएंगे सत्यमाज सुरोक सब को न सु अस ज्ञान जो सत्य और सुरलोक में भला ऐसा कौन होगा जो ऐसा जानकर के कथा को नहीं सुनेगा अब असत समाज जो जैसा कि बता दिया धनुज लोग हैं आसरी स्वभाव के व्यक्ति हैं जो भोगों में लिप्त पड़े हुए हैं उन्हीं में डूबे हुए हैं दुराचार भ्रष्टाचार के द्वारा धन संपत्ति खट्टी करके बहुत इंद्री भोगों को इकट्ठा करके उन्हीं को भोगने में लगे हुए हैं ऐसे असुर लोग तो कथा नहीं सुनेंगे वे लोग तंदुरुस्त तो नहीं लेंगे लेकिन जिनका सत्यगुणी स्वभाव के व्यक्ति हैं संत पुरुष हैं वो तो इस कथा को सुने इसलिए संत लोग जो है आशा करते हैं भगवान शंकर जी के सत समाज में और सुरलोक में सुरलोक मैंने सप्तनी स्वभाव के जहाँ व्यक्ति हैं उन लोगों में भी ये कथा का आदर सत्कार होगा इसी कथा की महिमा और सुनाते हैं देखिए राम कथा सुंदर करतारी, करतारी। संशय उन् राम कथा म कथाकिबिटप कुठारी राम सादर सुन गिरीजकुमारीम गुणचरित सुहाए, राम नाम चरित सुहाए। चरित तो जनम करम अगनित श्रृति गाये जथायन राम, राम, राम भगवा कथा नाना ति गुन ना तदपिथातमति मोरी देख प्रीति यति तोरी उमा प्रश्न तब सहज सुहाई सुखद संत संमत मुही भाई एक बात नहीं मोहि सुहानी जतपी मोह बस कहो भवानी तुम जो जुकवाना जेहिश्रुति गाव धरि मुनि ध्याना कहीं सुनह असयाधम नर ग्रसेज मोह पिसाच हरि हरिपद विमुख जान झूठ न सांचवर रामचंद्र की जय सुत हनुमान की जय पुल भई सब संतन की जय राम कथा सुंदर कर कहते हैं भगवान की कथा तो बहुत सुंदर है कैसी सुंदर है जैसे हाथ से तालियां बजा दो जैसे ताली बजा दो जैसे कथा तो दोनों में क्या समानता है कि संशय उड़ावन हारी जैसे ताली बजा दो तो पक्षी उड़ जाए कोई आकर के पेड़ के नीचे तो बैठे हो कोई आकर कब्बा उठ के आकर पेड़ के ऊपर तो उसको उड़ाओ नहीं तो ऊपर बैठे हुए ऊपर से गंदा कर दे तो उसको ताली बजा दी तो वह तो भाग्य उड़ गया जैसे पक्षी को भगा देने के लिए ताली इसी प्रकार संशयों को सारे संशयों के पक्षियों को उड़ा देने वाली माने सारे संशय समाप्त हो जाए भगवान की कथा सुनते रहो सारे संशय मिट जाएंगे, संशय रहते हैं बहुत से मन में ये ठीक है, वो ठीक ऐसा करें वैसा करें ये भला की वो बुरा क्या करें क्या न ना करें नाना प्रकार के विचार मन में आते रहते हैं उनके सबका समाधान कर देने वाली कथा है सारे संशयों को दूर कर देगी। तो दीशरी राम कथा सुंदर करतारी माने ये तो संशय तो ऐसे भाग जाएंगे ताली बजा दो पक्षी भाग जाए मैंने ज्यादा देर नहीं लगी ताली बजाने में कितनी मेहनत पड़ती है तो मैंने भगवान की कथा को संशयों को मिटाने में कोई देर नहीं लगती संशय तो तुरंत मिट जाते है लेकिन फिर कहते है की देखो रामकथा कली बिटप कुठारी और सादर सुन राजकुमारी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी आदर पूर्वक तुम इस कथा को सुनो ये कथा कैसी है कलियुगरूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान है ये काम जो थोड़ा राम कथा का थोड़ा कठिन काम है संशयों को उड़ाते ना तो साधारण काम ताली बजा दी उड़ गयी लेकिन अगर पेड़ काटना पड़े और कुल्हाली जो तो उसको धड़ाधड़ा धड़ाधड़ मारते मारते काटते काटते दो चार घंटे छह घंटे में तब वो जाकर के वो पेड़ कट करके इतनी मेहनत करनी पड़ेगी गुलाड़ी चलानी पड़ेगी तो अगर आप ये चाहो कि आपका कलयुग दूर हो जाए कलियुग के जो दोष दुर्गुण हैं, वो सब समाप्त हो जाए तो आज भी समाप्त हो सकते हैं सारे संसार में कलियुग है तो जहां कहीं कहा बना रहे लेकिन वो कलियुग जो हमारे मन में घुस गया है उसको तब तो नष्ट कर सकते हैं दुनिया भर का कलियुग नष्ट न हो तो न हो लेकिन अपने अपने मन का लोग कलियुग को नाश कर सकते हैं और उसके नाश का उपाय भगवान की कथा लेकिन ऐसे ये इतनी जल्दी ये कथा जो है कलियुग का नाश नहीं करेगी इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी रोज बोले रहो बोले रहो सुने रहो सुने रहो बोले रहो कहे रहो इस प्रकार से करते करते करते करते मन जैसे कुल्हाड़ी का प्रहार वृक्ष के ऊपर पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा कटता जाता है थोड़ा थोड़ा कटता जाता है ऐसी भगवान की कथा कहते रहे कहते रहे सुनते रहे सुनते रहे तो उसका थोड़ा थोड़ा प्रभाव इस कलियुग के ऊपर पड़ता रहता है कलियुग मना अपने अंदर जो घुसे हुए विकार हैं कलियुग के काम क्रोध लोम छल प्रपंच पाखंड दम्बित ये सब जो विकार अपने अंदर हैं, इन सबको ये है। ये भगवान की कथा काटती रहती है धीरे धीरे नाश करती रहेगी जैसे एक वृक्ष को काटने के लिए हो सकता है एक दिन लग जाए सुबह से काटना शुरू करे शाम तक हो जाए तब गिर पावे ऐसे यह भी हो सकता है कि कलयुग भी हमारे भीतर घुस गया है उसको काटते काटते एक जिंदगी लग जाए, एक एक दिन के बराबर जिंदगी, शुरू से काटना शुरू किया जिंदगी के जीवन के अंतिम काल तक जाकर के कटके गिर गया तो चलो एक बड़ा काम हो गया कलयुग से छुटकारा हो गया एक जिंदगी इसी के लिए समर्पित हो गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं एक काम भी बहुत बड़ा था खत्म इसलिए कहते राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुन गिर राजकुमारी इसको आदर पूर्वक सुनो बीच बीच में देखो ऐसी बातें बोलते रहते हैं ये कथा जो है वो कल्याणकारी तब होगी कुठार का काम जैसे कुलाड़ी मारो तो कैसे कहेंगे भाई कुलाड़ी जरा जरा उसको छुआते रहो पेड़ के ऊपर तो फिर तो एक दिन क्या महीने पर भी काटते रहो तो भी पेड़ नहीं कटेगा अरे कहा जरा जोर से खींच करके मारा धना का उसके भीतर कम से कम इंच दो इंच तो जाए तब वो कुल्हाड़ी काटेगी इसी प्रकार से इस कथा को आदरपूर्वक सुनो आंखें खोल कर सुनो प्रसन्नता के साथ सुनो उत्साह के साथ सुनो जी भर के सुनो पूरी हिम्मत बांध करके साहस बांध करके संकल्प करके बोलो अब देखो फिर इसका प्रभाव कैसे नहीं जीवन में आता अब ढुलमुल ढुलमुल करो कभी कब सुनो कभी न सुनो सोते सोते सुनो उघाते उहाते इतने दिन से सुन रहे हैं कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे तो क्या प्रभाव दिखाई देगा उसमें आप तो उसका कथा का उसका उसका असर भी होना चाहिए उसके लिए उतनी कथा का बल भी तो होना चाहिए उसमें पड़ेगा इसलिए राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुनो आदर पूर्वक सुनो आदर में आ गया प्रेम पूर्वक सुनो श्रद्धा के साथ सुनो परश्रम पूर्वक सुनो संकल्प करके सुनो और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए सुनो तब कहते हैं सुन गिर राजकुमारी इस प्रकार सुनो आदर पूर्वक कथा की महिमा को ध्यान में रख करके तब कथा को सुनो ये कथा मेरी मनोरंजन मात्र की कथा नहीं है ये तो कथा जीवन के का परिवर्तन ला देने वाली जीवन में कल्याण कर देने वाली महान कथा है राम नाम चरित्र सुहाये जन्म कर्म अग्निस्वती गाये अब कहते हैं इस कथा में तो भगवान की के चरित्रों के वर्णन आएगा लेकिन भगवान के चरित्र कैसे हैं उनकी बात कहते हैं भगवान के चरित्र तो अपार हैं। राम नाम गुण चरित्र सुहाये इन चार बातों को याद रखते है ये चारो दिव्य है भगवान का राम स्वयं भगवान, भगवान राम भगवान का नाम भगवान के गुण और भगवान के चरित्र ये चार बातें हैं ये ये चारों के चारों जो हैं ये दिव्य हैं जैसे भगवान राम दिव्य हैं अभौतिक अलौकिक हैं तैसे तो भगवान का नाम भी अलौकिक है जैसे संसार की वस्तुओं के नाम होते हैं ऐसा भगवान का नाम नहीं है जैसे मेज कुर्सी का नाम जैसे मकान का नाम या किसी गाय बैल बकरी का नाम जैसे किसी व्यक्ति का नाम ऐसे भगवान का नाम नहीं है भगवान का नाम दिव्य है लौकिक नाम नहीं है इसलिए जैसे भगवान दिव्य हैं, भगवान राम ऐसी उनका नाम भी दिव्य है संसारी नामों की तरह से नाम मत समझो उसका ऐसी कहते हैं कि उनके गुण जो है भगवान के वो भी दिव्य हैं। यहां भगवान के गुण के माने सत्वर जस्म नहीं है उनके गुण के माने यहाँ पर कि भगवान के जो भगवान की उदारता दया क्षमा कृपा ये सब जितने भी गुण है ये सब दिव्य गुण है उनके उनका भी स्मरण करना चाहिए और भगवान के चरित्र जो हैं, हैं। है चरित्रम लीलाएं, जो भगवान ने कार्य किए अवतार लेने के बाद में जिस जिस प्रकार का व्यवहार किया जैसे उनके आचरण हुए वो सब उनका चरित्र है तो ये चारों बातें दिव्य हैं। इनमें लौकिकता नहीं है और ये चारों ये हैं मंगल करने वाली हैं, मोद देने वाली चारो बातें भगवान राम जैसे मोद मंगल प्रदान करने वाले है ऐसे भगवान का नाम भी मोद मंगल प्रदान करने वाला है ऐसे ही भगवान के गुणों का स्मरण करो तो वो भी मोद मंगल प्रदान करने वाला है ऐसे भगवान के चरित्रों का स्मरण करो या सुनाओ या सुनो तो वो भी मंगल करने वाला है यह मंगल करने वाला है कि माने लौकिक जीवन में जो दोष उत्पन्न होते हैं उन सबका वो समन करने वाला है शांत कर देने वाला है ये सब इस प्रकार जन्म कर्म अगणित श्रुति भगवान के जन, भगवान के कार्य ये सब श्रुतियों ने जितने गाये हैं ये अगणित हैं अगणित हैं कि माने इनकी कोई सीमा नहीं हो भगवान के गुणों की अनंत गुण कथा है भगवान के चरित्रों की भी अनंत कथा है <णगगण> भगवान के नाम भी अनंत हैं, स्वयं भगवान अनंत हैं, ये बात कहते हैं अनंत माने इसकी कोई सीमा नहीं जहाँ तक भी वर्णन किया जाए थोड़ा ही है कहते हैं जथा अनंत राम भगवाना जैसे भगवान राम स्वयं अनंत हैं, तथा कथा कीरति गुण नाना उसी प्रकार उनकी कथा भी अनंत है उनकी कीर्ति भी अनंत है उनके गुण भी अनंत है ये सब अनंत है उनके अनंत में जिनका कोई अंत नहीं अंत शब्द संस्कृत में अनंत शब्द कहा जाए बोला जाता है वेदांत में तो परिभाषित शब्द है उसमें कहा गया जो देश काल वस्तु अपरिचिन्न हो उसे अनंत कहते हैं परमात्मा अनंत है क्योंकि देश काल वस्तु अपरिच्छन्न है अपरिच्छन अनलिमिटेड उसे काल उसे सीमित नहीं कर सकता वो कालातीत है इसलिए अनंत है वो देश से अतीत है देश की सीमा मन धूम की कोई लंबाई चौड़ाई जो है उसको उसके लिमिट नहीं कर सकते इसलिए वो अनंत है उसके अतिरिक्त परमात्मा के अतिरिक्त कोई सदवश दूसरी है नहीं इसलिए वो अनंत है इसलिए कहते हैं परमात्मा ऐसा अनंत है जैसा परमात्मा अनंत है फिर कहते हैं वैसे ही भगवान के ये सभी दिव्य रूप है भगवान के गुण हैं लीलाएं हैं ये भी सब उसी प्रकार से अनंत हैं अनंत परमात्मा की लीलाएं भी अनंत होंगी अनंत परमात्मा के गुण भी अनंत होंगे अनंत परमात्मा के नाम भी अनंत होंगे ये कहते हैं ऐसे करके देखें अनंतता का जगत जो है परिच्छन है ये अनंत नहीं है भले ही दुनिया दिखाई दे कि आकाश बहुत दूर तक है और तमाम तारे हैं तो अनंत लगता है तो लगता अनंत है लेकिन नाम रूपात्मक होने के कारण से ये अनंत है नहीं बस ये जरूर है कि हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं जाती इसलिए लग रहा है लेकिन अनंत नहीं है अनंत तो एक परमात्मा ही है जगत अनंत नहीं है क्या जब कदम यथाश्रुत जसमती मोरी क्या तब कथा की अनंतता देखते हैं तो सब कथा हम कह सकते हैं लेकिन जितनी हमारी बुद्धि है उतनी हम कथा तुमको सुनाएंगे जथाश्रुति अब देखो भगवान शंकर जी भी श्रुतियों को आगे रखते हैं अपने सनातन धर्म के सिद्धांत में वैदिक दर्शन जो हमारा है उसका एक सिद्धांत ये भी है कि कोई भी बात हम अलग से वेद बात नहीं कहेंगे ये ये नहीं कहेंगे अरे वेदों वेदों में न लिखे हो तो न लिखे हो ये हम अपनी बात कहते हैं तो ऐसे ऐसी अपनी बात के लिए कोई स्थान नहीं यहां तो वही बात आप बोलो जो वेद में हो और वेद सम्मत हो और वेदों के साथ में जिसका तालमेल बैठता हो वो बात तो बोलो लेकिन वेद वाई बात उसको कोई स्वीकृत नहीं मान्यता कोई भगवान शंकर जी भी कहते हैं भाई जैसा शर्तियों में भगवान की महिमा कही गई जैसे उनका कथा कही गई वैसे ही हम आपको सुनाते हैं हम वेदभा कथा नहीं सुनाएंगे इसलिए कहते वेदों में तो बहुत कथा सुनाई गई है और हमारी मत बुद्धि भी तो उतनी हो जितनी वेदों में कही गई उतनी कहफा में <खेँगे> तो हमारी बुद्धि जब और सीमित है तो हम जितनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहेंगे हम अब देखो ये दोनों बातें होनी चाहिए यहीं से ये पता चल जाता है कि हमारे शिक्षा जो है या हमारा जो ये है ये शास्त्रों का प्रवचन निरूपण जो कुछ है वो दोनों साथ साथ चलते हैं एक तो चलता है शास्त्र आगे आगे, आगे और पीछे पीछे शास्त्र का व्याख्याता चलता है बस यही दोनों मिलकर के तब अपने धर्म की अर्थात परमार्थ की अध्यात्म की शिक्षा तभी सही सही निकलती है नहीं तो गलती हो जाए इसमें देखते हैं सनातन धर्म ने ये कोशिश की कि हमारा ज्ञान हमारा धर्म हमारे अध्यात्म विद्या जो है वो शुद्ध बनी रहे बिगड़ने ना पावे हालांकि समाज में लोग भ्रांतिया फैलाते रहते हैं तरह तरह की उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं लेकिन फिर भी उनसे प्रोटेक्शन के लिए उसे सुरक्षा करने के लिए ऋषियों ने मुनियों ने कुछ न कुछ साधन ढूंढ रखा है जिससे की गड़बड़ाने ना पावे नहीं तो अब तक तो ये संसार के लोग जो है ये है जो लोग भ्रांति फैलाने वाले हैं, अब तक तो आध्यात्म ज्ञान को सब चौपट करके धर देते हैं। उसको बचाए रखने के लिए युक्ति सोची गई एक तो वेद और दूसरी वेदों की व्याख्या करने वाले गुरु आचार्य उनको जो उस ज्ञान को समझने वाले उस प्रकार का जीवन जीने वाले निरा गुरु के ऊपर भी भरोसा नहीं और निरा वेद के ऊपर भी भरोसा नहीं ये दोनों मिलकर के जब कोई बात कहे तब बात जो है वो मानी जाएगी ये बात स्वीकार कर दी गई सिद्ध और कहा कि इसी प्रकार से आगे चलेगा ये अपना सनातन धर्म तभी सनातन रह पाएगा जब वेद जो कहें उसी के अनुसार चले और वेद को भी अर्थ लगाने वाले मनमानी अर्थ लगाने वाले ना हो तो जो आचार्य लोग जो हैं जो उसको वेदिक जी जीवन जिन्होंने जिया है और जिन्होंने उसके सत्य का रियलाइजेशन किया है वो उसकी व्याख्या करें तब वो ज्ञान आगे चलेगा वो शुद्ध रूप में रहेगा बिगड़ने नहीं पाएगा कंटेमिनेट नहीं होने पाएगा नहीं तो संसार में तो क्या इतना बड़ा संसार में यानी क्या क्या उसमें मिला दे मिक्सर कर दे और सब कहा का कहा हो जाए खिचड़ी का खाचड़ी हो जाए सब वृद्धि हो जाए सब इस प्रकार से इसलिए ये कहते हैं कि सबको शुद्ध करने के लिए तदपि जोरी और कहीं है देख प्रीत योरी कहते तुम्हारा बड़ा प्रेम है इस कथा में ऐसे समझ करके हम ये कथा सुनायेंगे एक बात और देखते हैं कथा में ये एक कथा का कहने वाला एक कथा का सुनने वाला और एक दूसरे को दोनों ही उत्साहित करने वाले अगर कथा सुनने वाला कथा सुनाने वाले को उत्साहित करता रहे तो वो कथा सुनाई रहेगा और जो सुनने वाला उत्साहित न करे तो कथा ठप हो जाएगी वो कहां तो सुनाएगा उसको? और दूसरा जो है वो कथा सुनाने वाला भी कथा सुनने वालों को उत्साहित करता रहे तब वो कथा सुनेंगे और उत्साह कथा सुनने वालों को उत्साह नहीं होगा तो वही भाग जाएंगे तो एक दूसरे को उत्साहित करें निरुत्साहित न करें ये भी कथा में एक धर्म में तो देखो कितनी बातें निकलती आती हैं के एक के बाद एक बहुत सी बातें आ जाती हैं। तो भगवान शंकर जी जो है वो पार्वती जी को उत्साहित करते हैं कहते देखो तुम्हारे अंदर हमने प्रीति देखी तो हम कथा सुनाएंगे शंकर जी में उत्साह आ गया और शंकर जी में उत्साह आ जाता है तब तो फिर कथा की महिमा सुना करके पार्वती जी की प्रशंसा करके फिर उनको उत्साहित करते रहते हैं कथा <सथाँगा> सुनने वाला कथा सुनाने वाले से वाह भाई कैसे अच्छे सुंदर कथा सुनाई आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई इस प्रकार से उसको उत्साहित करें। कहते ये कथा बहुत अच्छी कथा है ऐसी कथा तो बार बार सुनने को मिले तो ऐसे तो श्रोता उसको उत्साहित करे और कथा सुनाने वाला ए वाह वाह तुमने कथा खूब सुनी बड़े ध्यान से तुमने कथा सुनी और कथा क्या सुनी तुम्हारे जीवन में ही परिवर्तन आ गया कहा तुम पहले कौए थे कहा तुम अब बन गए हंस कहा बगले थे कहां बन गए हंस कहाँ थे कौए कहाँ बन गए तुम तोता मै ना इतने बढ़िया तुम्हारे अंतर परिवर्तन आ गया तुम्हारे जैसा कथा सुनने वाला हो तो सारा संसार ही बदल जाए सारे संसार में ही कल्याण हो जाए ऐसे करके कथा उनको जो हो एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए तो तदवी कथा जर जसमती मोरी कही देख प्रीति तोरी और उमा प्रश्न तब सहज सुहाई क्या तुम्हारा प्रश्न सहज सुंदर है बहुत सुंदर है और सुखद संत सम्मत मोई भाई ये तुम्हारा प्रश्न भी सुखदायक है और संत सम्मत है संतों को कहना ऐसे ही प्रश्न करने चाहिए और मुई भाई हमें भी अच्छे लगे मैंने अब देखो पार्वती जी की प्रशंसा हो गई उनके प्रश्न की भी प्रशंसा हो गई यद्यप शंका उन्होंने की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की शंकर जी लेकिन अब देखो शंकर जी तो मुंह फटा दी <laughs> उन्होंने प्रशंसा तो इतनी की लेकिन उसके बाद उनके ऊपर गुस्सा करने लगे कहा कि पार्वती तुमने सब बहुत अच्छी बातें की लेकिन बीच बीच में तुम हटाए शटाए बोल जाती है ये क्या हो गया कि एक बात नहीं मोई सुहानी एक बात हमें अच्छी नहीं कही अब देखो ये शंकर जी पार्वती की कथा चल रही है तो इसमें थोड़ा मनोरंजन आ गया है कथा में इंटरेस्टिंग आ गया कि शंकर जी कहते हैं कि देखो तुम्हारी एक बात हमें अच्छी नहीं लगी और पार्वती शंका करें ये क्या हो गया क्या बात अच्छी नहीं लगी आंखें फाड़ करके देखने लगी पूछने लगी क्या हो गया भगवान क्या गलती हो गई क्या बात हो गई कहते तो जदब मोह बस कहे हो भवानी तुमने हे पार्वती तुमने जब हो मोह के कारण ऐसा तुम एक मुंह से निकल गया गलती से निकल गया समझो मोह मैंने गलती से निकल गया तुम्हारे मुंह से हालांकि तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है लेकिन जो उस प्रश्न के बीच में तुमने एक बात कह दी वो गलती से निकल गई तुम्हारे मुंह से क्या हो गया तुम जो कहा राम को वो तुमने जो ये कहा कि भगवान राम कोई क्या दूसरे हैं और जय श्रुति गाव धर मुनि ध्यान जिसका कि श्रुति जिसको कि गाती है मुन ध्यान करते हैं वो तो माने वेदों में जिस राम का निरूपण है वो कोई दूसरा राम है और अयोध्या में जिस भगवान ने अवतार लिया कोई राम दूसरा है ऐसा जो तुमने बोल दिया ये बड़े अपराध की माने इस बात को तो शंकर जी ने समझा बुझा करके पार्वती जी को समझाया कि देखो जो परब्रह्म परमात्मा है वही अवतार है पिछले जन्म में भी सती को यही समझाया था कि देखो कि जिसको कि तो जिसका कि तुम चरित्र देख रही हो भगवान राम का जो सीता सीताभियोग की लीला कर रहे हैं हुए भगवान राम और जो परब्रह्म परमात्मा है जो निर्गुण निराकार पर परमात्मा है जब भी नहीं थी उस समय भी वो विद्यमान था ऐसा जो परमात्मा है वो दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है वो शंकर जी तब से कहते आ रहे हैं <coughs> लेकिन अब भगवान राम ने भी जब अपनी महिमा दिखा दी <coughs> तब भी पार्वती जी ने उसको भी देखा सतीन उस समय उसको भी देखा लेकिन उसके बाद फिर भी पार्वती यही कहते हैं कि क्या ये दोनों अलग अलग है वो ब्रह्म परमात्मा जिसका किसुपिया को वर्णन करते हुए दूसरा है और जो अवतार लिया हुआ जिसमें जो राम ये कोई दूसरे है इस प्रकार की बात फिर भी तो अभी बोले चले जा रही है तुम उसमें अभी तुम्हारी ये समस्या दूर नहीं हुई है तुम जो कहा राम को आना तो कहते ऐसी बातें कौन करता है मैंने शंकर जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है पंचमात्र इसलिए क्या क्या बोल दिया कि कहा नहीं अस अधम नर। ऐसी बातें कहते हैं और ऐसी बातें सुनते हैं जो अधम लोग निकृष्ट लोग और ग्रसे जे मोह पिसाच जो मोह रूपी पिसाच ने जिनकी गर्दन पकड़ रखी वो पिसाच के बस में मोह के कारण से इस प्रकार की गलत सलत बातें बोल जाते हैं और पाखंडी जो लोग पाखंडी हैं वो ऐसी बातें बोलेंगे और हरिपद विमुख जो भगवान की पद विमुख है माने भगवान में भक्ति नहीं प्रेम नहीं है वो लोग ऐसी बातें बोलते हैं और जाने झूठ न सांच जिनको ये पता नहीं कि सही क्या है गलत क्या है वे लोग ऐसी बातें बोलते हैं माने जिनकी बुद्धि में पत्थर पड़ गए हैं जिनकी बुद्धि काम ही नहीं करती है जिनके जीवन में जड़ता आ गई है महामूढ़ लोग हैं ऐसी लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि वो ब्रह्मलोक परमात्मा कोई और है और ये भगवान राम जिन्होंने अवतार लिया ये कोई दूसरे और हैं इस, इस प्रकार के जो भेद रखने वाले व्यक्ति हैं वो ठीक है तुलसीदास जी तो इस बात को बिल्कुल मानती नहीं आगे चल के बता देते हैं दिखा देते हैं देखो प्रसंग चलेगा आगे तब कहते हैं जो निर्गुण आकार ब्रह्म परमात्मा है वही सको साकार रूप धारण करके अवतार लेता है दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है ये समझाते हैं इस बात को अच्छी तरह से दृढ़ लेकर के रहने चाहिए ये विशेषता जो प्रॉपर सनातन धर्म है उसका यही मुख्य सिद्धांत आधारपूर्ण सिद्धांत है कि वो परमात्मा निर्गुण और सगुण दोनों ही रूप उसके हैं निराकार और साकार दोनों ही रूप उसके हैं और दोनों एक समान मूल्यवान है एक समान सार्थक है उनमें कोई कम कोई ज्यादा नहीं और कोई जो है वो दो दो अलग अलग दो भिन्नता उनमें दोनों में नहीं दोनों में एकत्व तो है एक ही तत्व है जो निर्गुण निराकार वही सगुन साकार है ये बात तो पहली बात है अन्य जितने संप्रदाय हैं, फिर उनमें जो है वो थोड़ा थोड़ा भेद होने लगा कोई सगुन साकार ही मानता है कोई निर्गुण निराकार ही मानता है <coughs> कोई सगुण साकार में भी नाना रूप मानते हैं कोई एक रूप मानता है कोई दूसरा रूप मानता है कोई तीसरा रूप मानता है निर्गुण रूप मानने वाले में भी नाना रूप मानते हैं कोई निर्गुण रूप को सर्वव्यापी मानता है कोई एक देशी मानता है कोई समस्त जगत का स्वामी करके मानता है कोई स्वामी करके नहीं मानता है इस प्रकार से फिर मत मतांतर नाना प्रकार के एक देशी सिद्धांत बाद में बनते चले जाते हैं वो तो अनेक संप्रदाय हैं, उनके सिद्धांत हैं। लेकिन सनातन धर्म सिद्धांत जो है एज ए होल करके मिला करके इस प्रकार के वो जो निर्गुणकार ब्रम है वो समस्त वो संपूर्ण रूप से जैसा है उस प्रकार का मानते हैं उसमें किसी एक अंग को छोड़ते नहीं उसको एक देशी नहीं कहते उसको निर्विकार निराकार सर्वव्यापक सत्स्वरूप आनंद स्वरूप अनादिन्न सब समस्त जगत का आधार ये इस प्रकार से उसको मानते हैं और साथ साथ उसको उसी ने अवतार लेता है जगत का रूप भी वही धारण करता है अवतार भी वही लेता है ये चाहे जगत हो चाहे अवतार हो उस परमात्मा से पृथक अलग कोई वस्तु तो नहीं है उसी का रूप ही है ऐसे करके मानते हैं तो अब देखो इसके माने यह है कि जितने अन्य सिद्धांत है उन सब सिद्धांतों का शंकर जी के कथन के अनुसार खंडन हो गया कहते देखो पाखंडी लोग ऐसी बातें करते हैं पाखंडी माने उनको अपना अलग से जो बात उनकी बुद्धि में जितनी बात उनकी बुद्धि में आ गई उन्होंने उन उन उसी को सत्य मान लिया और सत्य मान करके कहने लगे कि सत्य तो हम ही जानते हैं और वो सत्य इस प्रकार का है ऐसे बोलने लगे तो ये सब पाखंडी है हालांकि वो सत्य को बुद्धि सीमित बुद्धि भला सत्य को क्या समझे लेकिन फिर भी वो अपनी सीमित बुद्धि में जो सत्य समझ में आया उसी को सत्य मान लेते हैं और उसी का प्रचार संसार में करते हैं इसलिए उनका प्रचार गलत है पाखंडी प्रचार उनका है सत्य को ऐसा में जाना है नहीं लेकिन सत्य को जानने का दावा करते हैं यही पाखंडम का इसलिए उनको बोल दिया कि ये लोग पाखंडी है और ये है अधम लोग हैं जो लोग परमात्मा को ठीक ठीक जानते नहीं लेकिन उसको गलत सलत रूप से उसको निरूपण करने लगते हैं बताने लगते हैं ये सब अधम लोग हैं उस प्रकार झूठ ने के माने भी क्या है कि जो सच्चाई क्या है उन्हें पता नहीं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है जगत का रूप क्या है अवतार कैसे होता है ये सब सिद्धांत क्या है जीव का रूप कैसे है जीव भाव कैसे समाप्त होता है जीव भाव कैसे उत्पन्न होता है कर्म सिद्धांत इत्यादि क्या है इनकी सबकी सच्चाई जिसको पता नहीं है वो गलत सलत बातें समाज में बोलता है लोगों को बताता है इसके कारण से वो वो कहते हैं झट सू क्या सच है क्या झूठ है उसे पता नहीं लेकिन बोली चला जाता की बात है की तो ये इस प्रकार से इनकी पार्वती जी की पार्वती जी की अब ये शंकर जी पार्वती की निंदा नहीं करते एक प्रकार से उनको तो कहते तुमको तो तुम वो है ही नहीं लेकिन तुमने जो ऐसा बोल दिया ये ठीक नहीं इसके माना पार्वती का बहाना लेकर के भगवान शंकर जी जो है उन सब लोगों की निंदा करते हैं जो इस सिद्धांत का इस दर्शन का जो अपना वैदिक दर्शन है उसका खंडन करते हैं और उससे भिन्न प्रकार की बातें समाज में भ्रांतपूर्ण बातों को फैलाते हैं उनका सबका खंडन उन्होंने कर दिया उनके नाम नहीं लिए कौन कौन लोग कौन कौन से हैं जो ये कार्य कर रहे हैं उनके सिद्धांतों का नाम नहीं लिया लेकिन खंडन उनका सबका हो गया अब इसको ये जो बात दोहे में बात कही है वो हम आगे देखेंगे चल करके कि भगवान उसको एक्सप्लेन करते हैं भगवान शंकर जी ऐसा क्यों कह दिया कोई कह कहकर भगवान शंकर जी जबरस्ती कर दी उन्होंने इस प्रकार के बोल दिया तो वो तर्क देते हैं आगे चल करके क्या बात है इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं नान्या स्पृहार रघुपते हृदय श्रदी सत्यम बदामी चवान अखिलात्मा भक्ति प्रिय शुपन का दोषरित कंज श्रीराम जयराम जय जयरा श्रीराम जय राम जय जयराम